गीता तत्व चिंतन आठवां अध्याय स्वामी आत्मानंद आकाशवाणी ने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है मनु ने कहा कि मैं आपको आंखें भरकर देखना चाहता हूं आकाशवाणी ने कहा कि मेरे तो कोई रूप नहीं है मनु भक्त मेरे सामने ला कर साँचा देता है और मैं उस साँचे में अपने को ढालकर आता हूं तुम जिस रूप में मुझे देखना चाहते हो वह साचा तुम मुझे दे दो मनु महाराज बड़े चतुर हैं उन्होंने साचा दे दिया उन्होंने कहा जो स्वरूप बस शिव मन माही जहि कारण मुनि जतन कराह जो भूष मन मानस हंसा सगुण युण जहि निगम प्रशंसा देख हम स्वरूप भरिलोचन कृपा करहु प्रणतारत मोचन ठीक है प्रभु आप साँचा देने के लिए कहते हैं तो यह साँचा दे रहा हूँ क्या साँचा दिया कहा कि जो स्वरूप बस शिव मनमा ही आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में है जिसका वे ध्यान करते हैं और आपका जो रूप काकभुसुंडी जी के मनमानस का हंस है तो प्रभु हम आपके उसी रूप को नेत्र भर करके देखना चाहते हैं चतुराई क्या है मनु महाराज की मनु महाराज ने भगवान से कहा कि आपका जो निर्गुण रूप भगवान शिव के ध्यान का विषय है और आपका जो सगुण रूप काक भूसुंडी के मनमानस का हंस है महाराज हम भी आपको वैसा ही देखना चाहते हैं तो भगवान सामने रूप लेकर आ गए हम पढ़ते हैं वह रूप कैसा था नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम वहाँ पर तीन उपमाएँ गोस्वामी जी ने दे दी नील सरोरुह नील कमल के समान नील नीलमढ़ि मणि जैसा नीला होता है नीले मणि के समान और नील नील धर श्याम जैसे मेघ नीले रंग का होता है वह रूप लेकर आए हैं यह अद्भुत नीला रंग है आकाश नीला दिखाई देता है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है क्या समुद्र का जल नीला होता है आप उसे हाथ में उठा कर देखें तो उसका कोई रंग नहीं होता आकाश नीला दिखाई देता है क्या उसका रंग नीला है नहीं नीला नहीं है दूर से देखने से नीला दिखाई देता है श्री रामकृष्ण देव से किसी ने पूछा तो उन्होंने भगवान के रूप की तुलना नील वर्ण से की थी आकाश का रंग नीला दिखाई देता है कब जब हम उसे दूर से देखते हैं तब आकाश सर्वत्र व्याप्त है उसका तो कोई रूप दिखाई नहीं देता इसी प्रकार जब तक हम प्रभु को दूर से देखेंगे तभी तक वे नीलवर्ण के हैं और जब अपने भीतर अपने ही सन्निकट उनके दर्शन करते हैं तो उनके कोई रूप नहीं है। पर यहाँ पर गोस्वामी जी जो तत्व देना चाहते हैं वह यह कि पहले आकाशवाणी होती है फिर रूप प्रकट होता है अर्थात शब्द के बाद जो शब्दी है अथवा शब्द का आधार है वह मानो अपना रूप प्रकट करता है तो शब्द पहले और रूप बाद में इसी प्रक्रिया को ध्वनित करने के लिए गोस्वामी जी यहाँ यह प्रसंग रखते हैं यदि हम दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देखें और वेदांत के ग्रंथों का अनुशीलन करें तो हम पाएंगे कि पहले वह ब्रह्म वह सत्य अपने को शब्द के रूप में प्रकट करता है तो कौन सा शब्द उनके नाम के लायक हो सकता है वह शब्द है ओम यह ओम ही अक्षर ब्रह्म को प्रकट करता है पर इस श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म का तात्पर्य ओम से नहीं है यहाँ पर अक्षर कहकर जीवोपाधिहित परम ब्रह्म को दर्शाया गया है परम शब्द का अर्थ शंकराचार्य ने निशयम निरतिशयम कि, किया है यह निरतिशय शब्द केवल ब्रह्म के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है ब्रह्म के सिवा सब कुछ ससीम है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क गार्गी से कहते हैं एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने से गार्गी सूर्य सूर्यचंद्रमशौ विधृत ठतस्यवा अक्षर अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यौ विधृते तिठत एकरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। इस अक्षर के प्रशासन में हे गार्गी चंद्र, यथा स्थान मर्यादा में स्थित हैं इसके ही प्रशासन में द्योलोक और भूलोक अपने अपने स्थानों में अवस्थित हैं ब्रह्मज्ञ लोग इस अक्षर के विषय में चर्चा करते रहते हैं इस तरह परम ब्रह्म कहकर सापेक्ष ब्रह्म से अलग दर्शाया है भगवान फिर कहते हैं, स्वभावो स्वभावोध्यात्मुच्य स्वभाव अध्यात्म कहलाता है अध्यात्म का क्या अर्थ है अध्यात्म का अर्थ होता है ब्रह्म का स्वभाव ब्रह्म परम होकर भी वह भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है इतने जो जीव जगत के रूप दिखाई देते हैं उन सब में वही समाया हुआ है तो ब्रह्म कैसे जीव के रूप में दिखाई देता है उसको अध्यात्म कहते हैं वही एक सत्य अनंत रूपों में दिखाई दे रहा है इसका रहस्य जो जान ले कि कैसे वह सत्य अनंत रूपों में दिखता है उसी सत्य को अध्यात्म कहते हैं अधियाग भीतर गया हुआ है वह ब्रह्म हमारे भीतर गया है जो ब्रह्म समस्त विश्व में फैला हुआ है वह सारा का सारा फैलाव है वह हमारे भीतर कैसे घुस आया वह चैतन्य कैसे हमारे भीतर स्पंदित है इसको कहते हैं अध्यात्म तो हे अर्जुन तुम इस रहस्य को भी जान लोगे जो ब्रह्म अनंत होकर परम होकर सभी जीवों के भीतर कैसे घुस गया है आत्मा के रूप में कैसे अपने को प्रवगट कर रहा है यह ब्रह्म का स्वभाव है यही अध्यात्म कहलाता है तुम इस अध्यात्म को जान लोगे इस संसार के रहस्य को जान लोगे जीव जगत के नानात्व इसकी बहुलता को भी जान लोगे यह अध्यात्म कहलाता है शंकराचार्य स्वभाव और अध्यात्म के बारे में कहते हैं तस्व पर ब्रह्मण प्रतिदे प्रत्यगात्म भाव स्वभावः स्वभावः अध्यात्म उच्यते आत्मान देहम अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम उस परब्रह्म की देह रूप आत्मा को आश्रय करके प्रत्यगात्मा या जीव के रूप में प्रवृत्त होना ही स्वभाव है उसे ही अध्यात्म कहते हैं अब कर्म के बारे में कहते हैं भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत भूतों का जिससे भाव उत्पत्ति और उद्भव वृद्धि होता है इस प्रकार विसर्ग को देवताओं के उद्देश्य से त्याग रूप यज्ञ को कर्म कहा जाता है। जिस त्याग यज्ञ के द्वारा संपूर्ण प्राणी समुदाय उत्पन्न होते हैं उसी को यहाँ विसर्ग कहा गया है जैसे तीसरे अध्याय में यज्ञ की बात आती है वहाँ कहा गया है अन्नाद भवंत भूतानी पर्जनयादन्न संभव यज्ञाद पर्जन्यो ज्ञ कर्म समुद्भव यज्ञ करने से क्या होता है वर्षा होती है फिर जल से अन्न उत्पन्न होता है अन्न से क्या होता है अन्न प्राणियों को पुष्ट करता है यह यज्ञ है त्याग का प्रतीक यज्ञ करते समय हम देवता के निमित्त त्याग करते हैं जैसे मैं तपस्या करता हूँ तो तपस्या करने से मैं क्या करता हूँ मैं अपने अहंकार का त्याग करता हूँ इस त्याग के द्वारा ही यह संसार चलता है यह त्याग न हो तो परिवार नहीं चल पाता इसमें रहकर माता पिता को अपने बच्चे हेतु निज के सुख का कितना त्याग करना पड़ता है बाहर जो परिवार टूटते दिखते हैं उसका प्रधान कारण होता है इस त्याग का अभाव केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने सुख के लिए जब माता पिता चेष्टा करते हैं तो वह परिवार फिर टिक नहीं पाता टूट जाता है आप ये देखेंगे कि परिवार को बनाए रखने के लिए हम कितना त्याग करते हैं उसी प्रकार संस्था कब तक टिकती है जब तक उसके प्रत्येक सदस्य के मन में त्याग का भाव प्रबल रहता है तब तक संस्था बहुत सुंदर काम करती है परंतु संस्था के सदस्य जब अपने अपने लाभ के लिए काम करते हैं तब संस्था चल ही नहीं सकती किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे कि त्याग ही संसार को प्रेरित करने का कारण है ईश्वर भी त्याग करते हैं ईश्वर ने किस प्रकार त्याग किया स तपो तप्यता उसने तप किया जैसा हमने पहले देखा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने ईश्वर के अवतार की बात कही थी ईश्वर अवतरित होते हैं संस्कृत में एक शब्द है अवतरणिका जिसका अर्थ होता है सीढ़ी सीढ़ी का उपयोग हम सब करते हैं जब हमें नीचे ऊपर जाना होता है तब सीढ़ी लगा देते हैं इस प्रसंग में तुलसीदास जी भगवान को पुकार कर कहते हैं कि प्रभो हम तुम्हें पाना चाहते हैं तुम्हारे पास आना चाहते हैं ईश्वर ने कहा कि यदि आना ही चाहते हो तो आ जाओ साधना की सीढ़ी के सहारे चढ़ चल चले आओ गोस्वामी जी का उत्तर था कि महाराज आप साधना की सीढ़ी दिखला रहे हैं हम नीचे कोटि कोटि लोग रहते हैं हम सब आपसे मिलना चाहते हैं और आप कहते हैं कि साधना की सीढ़ी लगी है जिससे तुम चले आओ गोस्वामी जी ने प्रभु के सामने एक प्रश्न रखा कि प्रभु हम सब यदि आप तक इस एक साधना की सीढ़ी के द्वारा आना चाहें तो कितना समय लगेगा ईश्वर इसका उत्तर नहीं दे पाए चुप हो गए उत्तर है ही नहीं यदि यह कहते हैं कि एक करोड़ साल लगेंगे इसका मतलब कि एक करोड़ साल में सभी भगवान के पास पहुँच ही जाएंगे भगवान अब तुलसीदास जी के प्रश्न में प्रश्न में बंध गए प्रभु ने कहा कि तुलसी तुम्हारा प्रश्न बड़ा जटिल है इसका उत्तर मेरे पास नहीं है तुलसीदास जी ने तब कहा कि यदि मेरे सुझाव के अनुसार आप करेंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा प्रभु ने कहा कि यदि तुम्हारा सुझाव पट जाएगा तो मैं अवश्य ही मान लूँगा